नमस्कार आप सुन रहे हैं नाइंटी पॉइंट 90.4 एफ आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुड मॉर्निंग आप सभी को आज संडे है और आशा करता हूं आप सभी बिल्कुल घर पे होंगे सुरक्षित होंगे और रेडियो मधुबन को ऑन करके आप बैठे हैं आराम से और आज के इस शो में हमारे साथ डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी हैं जैसे पिछली बार भी वो, वो हमारे साथ थे और काफ़ी अच्छी बातें आयुर्वेद के बारे में बताते हैं और सिम्पल सिंपल, सिंपल टेक्निक्स को बताते हैं ताकि हम अपने जीवन में अपने जीवन पद्धति में थोड़ा सा बदलाव करके हम बीमारियों से दूर रह सकें हैं तो ये सारी बातें हम लोग उनकी जानते भी हैं और पिछले एपिसोड में काफ़ी आप लोगों ने बड़ा प्यार दिया था और सभी ने फ़ोन कर कर करके पूछा था डॉक्टर साहब से तो आज भी हम लोग चाहेंगे कि आप चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर फ़ोन भी कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं ताकि हम डॉक्टर साहब से उस बीमारी के बारे में उस चीज़ के बारे में हम लोग अपग्रेड हो जाए और उससे पूरी जानकारी हम लोग डॉक्टर साहब से ले लें तो आज के इस शो में डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत जी धन्यवाद भाई साहब जी, जी, जी। रेडियो में सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार जी, जी जी तो आज हम चर्चा करेंगे जैसे बात हुई रमेश जीटिस के बारे में जी जी जी क्या जो कि ये विकार है, हुँ हुँ तो पहले अगर किसी के के लोगों की तो वो मैं ले लूं या जैसे हुँ हुँ। <coughs> तो सभी लोग जो सुन रहे हैं, वो ध्यान रखें कि मैं ज्यादा वायु विकारों पर बोलूंगा जिसमें स्पेशली जो बॉडी में पेन होता है संधि बात हो या आम बात हो जिसमें घोड़ो में घुटनों में, में और मेजर में कहीं भी दर्दो कंधे में कूले में कमर के दर्द के बारे में बात करेंगे हुँ, हुँ. उसका क्या क्या-क्या मैनेजमेंट है और उसके लिए क्या -क्या हमें आहार विहार करना चाहिए क्या-क्या योगासन करने चाहिए इन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे जी जी जी <coughs> तो इससे संबंधित अगर किसी व्यक्ति का कोई प्रश्न हो वो पूछ सकते हैं हा, हा, हा. पर तब, तब तक में सामूहिक तौर पर सबको ये बता दू कि आयुर्वेद में जो रोगों की व्याख्या की गई है उसमें वातज पित्तज और कफज तीन प्रकार के जैसे रोग होते हैं तो सबसे ज्यादा संख्या वात रोगों की होती है हैं, वो आ, मतलब बहुत संख्या में पाए जाते हैं जिनको हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी कहते हैं चाहे वो पेन हो जिसमें नर्व की वजह से आपको दर्द होता है या संधियों में दर्द हो और वायु का एक हो जाता है या वो अजीन अमाशे में कोई दिक्कत हो पेट में गैस बनती है भारीपन है रिटी है काफी सारी ये वजह इनके पीछे वायु के विकार से होता है हुँ, हुँ, हुँ. तो हम मानते हैं कि वायु जो है उसका फीचर होता है ने वो चलाए मान है वो शरीर में घूमती रहती है जैसे वायु अगर तूफान आया अभी हमने देखा कि समुद्री तूफान आया था उड़ीसा की तरफ वेस्ट बंगाल में हुँ, हुँ, तो वो चलायेमान वायु जो है अपने साथ बहुत सारी चीजों को उड़ा के ले जाती है बड़े बड़े मकान छतें उड़ जाती हैं पेड़ गिर जाते हैं तो वायु अपने आप में बहुत ताकतवर एक दोष है जो सृष्टि में पाया जाता है और हमारे शरीर के अंदर भी वो स्थापित होता है तो इसलिए वात जो है वो आपके पित्त और कफ को भी प्रभावित करती है आरोग्य आयुर्वेद है वो कहते हैं कि कि पंगु पंगु कफ कफ पंगु, मल वायुना तत्र गच्छन्ति मेघवत जिसका मतलब है कि कफ और पित भी शरीर में होते हैं लेकिन बिना वायु के ये दोनों पंगु हैं, हैं। यानी वायु है <laughs> पेरालाइज कर सकते अच्छा अच्छा वो वो कहता है सरल शब्दों में वो ऐसा ही उदाहरण है कि सपोज बादल हों पानी से भरे हों हाँ, और जो होंगे चाहे गरजते रहें लेकिन उनकी बिजली की चमक गरज और पानी रहे बरसना ये दोनों ही चीजें वायु के बिना बेकार हैं क्योंकि वायु ही जो है वो डिसाइड करती है कि मेघों को बहा के कहाँ ले जाना है तो बारिश कहाँ करानी है तो इसी तरह से शरीर के फिजियोलॉजिकल मैकेनिकल मैकेनिकल प्रोसेस के अंदर फिजियोलॉजिकली वायु उसी तरह का रोल पैदा करता है हुँ, हुँ, तो ब्लड सर्कुलेशन में भी काम आता है पेपर में भी काम आता है और पूरे शरीर में चीजों को मूवमेंट का काम वायु का है चाहे वो एसिमिलेशन ऑफ फूड हो चाहे वो एक जगह से दूसरी कैरियर उनको पहुंचाना हो है ना छोटे से, छोटे से जैसे हम खाना खाते हैं वो मुंह में गया मुंह से आतो में गया आतों से पेट में गया है ना पहले पेट में गया फिर आतों में गया फिर फिर में धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट होकर छोटे-छोटे स्रोतों के, के माध्यम से ब्लड वो और जगह पहुंचता है तो जो पहुंचाने का साधन है वो कैरियर जो है ना उसी को हमने वायु का अगर हम कहें रेस्टोरेंट में खाना तो बहुत बढ़िया बनता और हम घर बैठे और उसकी होम डिलीवरी हो जाए है ना वो जब खाना अगर बहुत बढ़िया बन रहा है, है रेस्टोरेंट में और वो वहीं पड़ा है और, तो <laughs> और तो तो सरल शब्दों में यही काम वायु का है पहुंचाना अंतिम चलते पहुंचना चाहिए उसकी न्यूट्रिशनल मेले उसको पहुँचा इसलिए वायु का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे जीवन में हमारे शरीर में वो हमारे thought process को mind को भी effect करता है। हम्म तो stress, anxiety, insomnia, ये सब वायु के balance से होती असम अवस्था में हो में हो, तो सब कुछ ठीक चलता रहता है। तो वायु असमावस्था जाए तो जैसे वो सृष्टि में आंधी तूफान है, चलते हैं हम्म उसी ढंग से तो ले वो शरीर के अंदर भी कर देता <laughs> जी जी जी तो अर्थराइटिस में कोई दवा मेडिसिन वगैरह कुछ अगर क्या होता है वायु का और लक्षण है वो मुख्य तौर पर निकटता है तो जब भी हमें और हमारे शरीर में ये तीनों फेज है ना वात कफ नहीं, वो विभिन्न अवस्थाओं में यानी विभिन्न में हमारे शरीर में ज्यादा एक्टिव रहते हैं जब बचपन तो अच्छा में हूँ तो हम बढ़ रहे होते हैं तो हम कफ अवस्था में होते हैं जिसमें हमारे शरीर में जल और कुछ अंश की अधिकता रहती है उसकी एक्टिविटी भी अधिकता अधिक रहती है इसीलिए हम शारीरिक रूप से बढ़ना शुरू कर देते हैं वर्टिकली हॉरिजली तो वो कफ फेज ऑफ अवर लाइफ है Hmm. उसके बाद आता है पित्त फेज जिसमें हमारी एनर्जी नर्शिया, एक्टिविटी ट्रांसफॉर्मेशन यानी hmm. हम पढ़ना चाहते हैं हम आगे बढ़ना चाहते हैं हम चीजें एंबिशन ईगोज बनाते हैं हम गोल टारगेट करते हैं हम hmm. Hmm. अच्छा बनना चाहते हैं फिर अच्छा बंगला गाड़िया घर ये सब चाहते हैं hmm. है ना hmm. तो ये पित्त जोन ऑफ अवर लाइफ युवा व्यवस्था जिसको बोलते हैं hmm. hmm. hmm? इसलिए कहते हैं वैली इन द फायर फायर इन दैली है ना में तो लेकिन थर्ड फेज़ ऑफ़ लाइफ होता है वायु की अवस्था अवस्था में हम लोग जब वृद्ध होते हैं उसको तीसरी अवस्था में वायु का एग्रीवेशन होता है वात हमारे शरीर में ज़्यादा एक्टिव होता है बढ़ा हुआ होता है और जल्दी ही इम्बैलेंस भी हो जाता है तो अर्थराइटिस ज्यादातर ये बुजुर्ग अवस्था की या पीपल हु प्लस उनके बाद शुरू होता है जिसमें कदमों में दर्द है कवर में दर्द है पीठ में दर्द है, है में दर्द है चाहे का दर्द हो या नी ज्वाइंट का दर्द हो या एडी का दर्द हो ये सभी में वायु प्रधान होता है। जैसा आपने कहा हम जोड़ों के दर्द को आर्थराइटिस बोलते हैं आम भाषा में अंग्रेजी में दो तरह का होता है एक होता है आमवाद दूसरा होता है संधिवाद आयुर्वेद परिभाषा में हम है, कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड आर्थराइटिस तो जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसमें क्या होता है जोड़ों में ड्यूब्रिकेशन की कमी हो जाती है शरीर में सूक्ष्मता हु. शु, आना शुरू हो जाती है इसीलिए जब शरीर बूढ़ा होता है तो हड्डियों में लचक कम हो जाती है क्योंकि आ गई क्योंकि कम हो गया। नहीं। एक दूसरे से रगड़ खाते है, या डिस्क हम कहते हैं याड्यूज हो गई है या पैट अट कम हो गया है इसीलिए बुढ़ापे में क्या होता है शरीर जो है ढलकना शुरू हो जाता है शीण हो जाता है और पतला हो जाता है उसमें मांसपेशियाँ लटक जाती हैं हड्डियां भी पतली हो जाती हैं सूज जैसे टूटी हुई सूखी हुई टहनी होती है ना किसी पुराती उस ढंग से हो जाता है शरीर के अंदर से इसमें पानी की कमी हो गई न्यूट्रेंट की कमी हो गई शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी की कमी हो जाती है इसी को तो, हम संधि बात कहते हैं जिसकी इस वजह तो से जोड़ो में हमें दर्द अब आम बात में क्या होता है ये भी दूसरी तरह का पेन है आम बात में लेकिन जोड़ों में सूजन आती है टिश्यूमेशन होने लगता है वहां जाकर के जोड़ों में जब पानी और लिक्विड या सीरस फ्लूड बढ़ने लगता है उसको हम आ, आम बात बोलते हैं कि आम यानि की अब से उसका एकम्बुलेशन हो गया तो उसके लिए हमें शुद्धिकरण चिकित्सा हम करते हैं शरीर की शोधन और शमन चिकित्सा दो तरह की चिकित्सा विधि है जिससे शोधन भी होता है और शमन भी होता है हम और इसके साथ साथ रिजुविनेशन भी होता है तो उसको कहते हैं हम पंचकर्म चिकित्सा पंचकर्म जो है ये केरला में काफी प्रचलित हुआ इसमें पांच तरह के मैकेनिकल प्रोसेस हम शरीर में करते हैं इसमें काफ़ी जोड़ों पर लिब्रिकेशन भी होता है दोबारा से उनके दर्द और सूजन कम होती है और ज्वाइंट्स में ब्लड फ्लो बढ़ता है ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ती है असेंशियल न्यूट्रिय की मात्रा शरीर में करने की बढ़ जाती। हुँ, तो हुँ. जो आर्थलाइटिस योगदान रहा है अब भारत में धीरे धीरे पहले काफी देर के लिए प्रलुपी हो गई थी साउथ में केरला में ये ज्यादा डेवलप हुई कल्टिवेट हुई जहाँ विभिन्न प्रकार के तेलों का प्रयोग और जड़ी बूटियों को तेलों के साथ पकाकर के उसका पेय हम करते थे उसमें अंत चिकित्सा होती थी जिसमें हम पिलाया करते थे तेल, तेलिकेशन करते थे चाहे वो नाक से डालना हो नस से चिकित्सा हो कर्ण पूर्ण हो कान में जो तेल डालने का विधान है और जड़ी बूटियों के प्राणों को पका करके उनको उर्लीभी भी पिलाते थे इसमें वमन विवेचन नस्ती एक तरह, तरह के पांच तरह के इंपॉर्टेंट कर्म हैं जिनके लिए इनको पंच कर्म चिकित्सा कहते होते हैं जैसा आपने कहा दौड़ की बात संधि बात होता जी तो जी। है संधि बात में आप जो है एक तो शिकायत ही कर सकते आयु का एक लक्षण होता है वो ठंड कल से बढ़ती क्योंकि वायु का गुण है ना हम्म हम्म तो जो शरीर में बड़ा हुआ गुण है उसके अगेंस्ट हम करेंगे जैसे शीतलता एक गुण है तो उसके अपोजिट गुण है उष्णता जहाँ ठंडा बन है वहाँ गर्मी पैदा करेंगे तो में करेगी। चाहे गर्मियों के दिन है तो आर्थरा पेशेंट है अगर वो बहुत देर ठंडे ए सी में डायरेक्ट कूलर की, की हवा में ए सी की हवा में बैठता है तो, तो दर्द बढ़ जाता है अक्सर देखा गया है कि इवन आप गर्मियों के दिन है फिर भी उन लोगों को तो जो लगातार डायरेक्ट एसी को ठंडी तो, चीजों से बचना है इसी तरह उसके परहेज में भी कोल्ड ड्रिंक्स है आइस है आइसक्रीम है ऐसी तो चीजों का सेवन नहीं करना हम्म औषधि के रूप में काम करती है हमने की दवा की बात कुछ नहीं अपने आप में वृद्धि तो कारक है इसलिए उसका कम करना चाहिए हो से हो टेंपरेचर ठीक है बढ़ बढ़ जाएगी। मतलब प्रकार के जोड़ों दर्द दर्द है वो बढ़ जी जी। तो, अच्छा और अलावा कहीं में तो गर्म पानी रेगुलर पानी रेगुलर अच्छा हाँ गर्मिया भी हों तो उससे कम सादा पानी पीना चाहिए फ्रिज का ठंडा पानी जहर है उनके लिए बिल्कुल नहीं तो ड्रिंकिंग वार्म वाटर एक तरफ कर इसको मैं और बात करें तो एक उनको अदरक की चाय पीने से ये या ड्राई जिंजर चाहिए तो अगर हम अदरक का प्रयोग रेगुलरली अपने भोजन में करते हैं जैसा भारतीय भोजन में तो हम करते हैं भारतीय मसालों से अदरक वेस्टर्न वर्ल्ड को आज तक पता नहीं चलो हम समझ आ रहे हैं ये तो बहुत बढ़िया दवा है नि, नि, नि करती है ये एंटी भी है ये एंटी भी है ये भी है भी है भी भी भी करती डाइजेस्टिव सारे पाए जाते हैं शरीर में गए हुए आहार का दीपन और पाचन यानी कि डाइजेशन बढ़ाने का और अग्नि को प्रॉपर करने का जिससे हमें हाजमा ठीक रहे वो काम अलग करती है अच्छा अच्छा उसका वायु संबंधी जो भी हमने की दाल है, है, भी है, है अरबी है ये सारी वायु को बढ़ाती वादी हो गई या बाय हो गई है नादी शब्द जो हमारी आम रीजनल भाषाओं में बोले जाते हैं तो वायु शब्द से ही आए हैं जी तो इनडायरेक्टली हमें पता नहीं था कि आयुर्वेद हमारे जीवन का अंग रहा है, आम लोगों में पार्ट था वो। हम्म हम्म हमने कहा इसको बढ़ गए, वाली चीजें मना करो नहीं खानी तो जितनी भी वायु प्रधान चीजें हैं, अगर आप एवॉड करेंगे जैसा मैंने कहा उल की दाल है राजमा हरबी है गोभी है कचालू है ये सारी चीजें वायु को बढ़ाती है तो में गैस करती है जब भी शरीर में वायु बढ़ेगी आपके जोड़ों में दर्द बढ़ेगा बढ़ेगा एक तरह से अगर आपका पेट में गैस बनती है रेगुलरली तो, तो आपको जोड़ों में दर्द है आप मेरे पास आएंगे मैं आपसे पहले पूछूंगा हाँ भाई आपका पेट कैसा है <laughs> तो ट्यूशन तो के बाद सोचता जोड़ो में दर्द की बात कर रहा हूँ पेट की बात आप कर रहे हो जी जी एक मैसेज आया है ये लिखा है कि मेरे पेट में दर्द रहता है सुबह ज्यादा रहता है और शाम को ज्यादा सुबह ज्यादा रहता है शाम को ज्यादा खड़े रहे तो और हिप्स के ऊपर के हिस्से में पानी होता है रात को खाना नहीं खाता हूं दूध चा, चाय भी नहीं लेता हूं ए, तो क्या करें ऐसा ऐसा एक तो थंब थोड़ा याद रखिए आप बिल्कुल निराहार रहना भी ठीक नहीं है हालाँकि कभी कभी तो उपवास करना अपने आप में हाँ हाँ तो अच्छा तो करना है लेकिन इनको तो लगता है कि वायु का ऐसे भी होता है। आप मेरा हार ना रहे रात्रि में, में मैं एक गिलास आप दूध, लेते हैं। दूध में आधा चम्मच हल्दी डालिए उसको तीन बार उसे दूध को रात्रि आप ले लिया करें भोजन के रूप में केवल एक गिलास दूध ही आपके लिए भोजन का काम करेगा और उससे कई और चीजें होंगी हल्दी जो है वो एंटी आर्थरा है बहुत बढ़िया दवा है इसके लिए वो में में भी और में और मसल्स फ्लेक्सिबिलिटी इलास्टिसिटी पैदा करता है और इसके जब ऑक्सीजन भी छी होती है तो दूध जब मिला के लेते हैं तो नाइनटी परसेंट कैल्शियम कमिंग मिल्क ये शरीर में ऐसी मलित हो जाता है पूरी तरह से तो ये सबसे बढ़िया तरीका है कैल्शियम भी हड्डियों को पहुंचाने का जिससे हड्डियों को ताकत मिलती है जो तो कैल्शियम की कमी बुजुर्ग व्यवस्था में वो सब उससे सप्लीमेंट हो जाती है इसलिए बचपन से जो लोग बच्चों को दूध पीने की रेगुलर आदत है अब देखिए उनको तो कभी आर्थोराइटिस की प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि हड्डियाँ पृष्ठ पुष्ट रहती है दूध है वो शामक अपने आप में अच्छा अच्छा तो रस है और करता है क्या करता इसलिए दूध हमेशा उबाल करके, उसको हल्का करके ना के, तो उसको तीन बार उबाल देने से उसका पार्टिकल साइज छोटा हो जाता है दो लोग कहते हैं पेट में गैस बनती है तीन बार उबला होगा तो गैस आपको नहीं बनेगी अच्छा अच्छा तीन बार उबाला हुआ जैसे एक उफान आया आपने पैर उठा लिया जैसे वो नीचे अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ। जब माइक्रोस्कोपिक एक उबाले के बाद क्या होता है और दो तो उबार के बाद क्या होता है और तीसरे उबाला देने से उसमें क्या फर्क पड़ जाता है उबाला देने पर दूध जल जाता है तो उसका भी असर क्या होता है उसकी केमिस्ट्री बदल जाती है अच्छा अच्छा तो अरे वाह शास्त्र में लिखा इतने हजार <laughs> तो तो है इतने के तीन बार उबाला दूसरे है वो करो <laughs> और ये चाय के अंदर अदरक डालना है तो चाय कैसे है उसको करना है इसको भी तीन उबाल देना कि चाय में भी आप अदरक डाल के पी सकते हैं आ, चाय में जिस आ, आपने दो कप चाय बनाई आप उसमें आप चाय पीते हैं तो आधा चम्मच अदरक आधा चम्मच अदरक लेके तो उसको हल्का कूट लीजिए थोड़ा सा पहले छील ले अच्छी तरह से आजकल ध्यान रखें क्योंकि अदरक को भी एसिड से धोते है कई लोग तो खूब सुंदर दिक्कत करिए उसको तो से अच्छी तरह दो तीन बार अदरक उसके पार उसके बाद बाद ऊपर का चिल्का उतार दे। और पार उसके पार कूट के छोटे उसमें जो क्या बोलते हैं? क्या बोलते बोलते हैं हैं हम लोग हिंदी में <laughs> वो तो कुटी तो तो कुछ बोलते तो करते हैं हैं हाँ. करते हाँ। तो उसको कूट करके आप चाय में चाय के बीच में आप ये चाय चाय शुरू से डाल दीजिए दीजिए अदरक को तो पहले थोड़ा होने ताकि उसका फ्लेवर पानी में में में आ जाए उसके बाद बाद डालिए और फिर उबाल करके बाद में जो लास्ट आप सकते है। आप टी भी पी सकते हैं हैं भी पी केवल जिंजर और लेमन की चाय पी सकते हैं तो तो गर्मियों में सकते हैं ठीक ठीक तो चलिए मुझे लगता है कि हमारे श्रोता मित्रों को अच्छा लग रहा है और आज के इस एपिसोड में जो बातें हो रही हैं अर्थराइटीज़ पर और आप लोग मैसेज करके याद कर रहे हैं तो पिछले एपिसोड में एक मुस्कान जी करके हैं उन्होंने फ़ोन किया था एक्चुअल में वो मैसेज छोड़ दिया था उन्होंने लास्ट संडे और वो टाइम ख़त्म हो गया था और हमने देखा नहीं तो उसमें उन्होंने लिखा था कि उनकी एक सिस्टर हैं तो वो दस दिन अच्छी रहती फिर दस दिन जो है आ, कुछ ऐसे गुस्सा होना चिड़चिड़ापन करना ऐसा होता है तो कुछ समय के बाद फिर वो बिगड़ जाती है ऐसा ऐसा होता है माना उनको अंतराल में तो वो मैसेज था हाँ उनकी बड़ी सिस्टर है तो दस दिन अच्छी रहती है और दस दिन आ, कुछ दिनों के बाद फिर वापस बिगड़ जाती मैंने चिल्लाना नर्वस होना ये वो सब करती हैं तो उनका व्यवहार से थोड़ा सा उनको दुखी हो रहा है जी देखिए ऐसे केस में आपको वैसे तो ज्यादा डिटेल में समझना पड़ेगा अगर लेकिन तो तो तो भी मैं बता सकता हूँ ये एक तरह की उनकी स्थिति ना थोड़ी सी मनोरोगी वाली है हम्म हम्म मानसिक है एक तरह मॉडर्न मेडिसिन में एक टर्म हम यूज करते हैं जिसका नाम है बाइक डिसऑर्डर तो होता है इसका बिहेवियर कभी एक तरह से कभी दूसरी तरह से हो जाता है जैसे हम टेबर की दूसरा चेहरा नजर आता है कि वो, वो है, मर्डर है किसी को स्मगल करके ऐसा कोई क्लाइम करके भागा तो रात के अंधेरे में ऐसा काम करता है दिन के अंधेरे में बिल्कुल दूसरी पक्षा नदी बन जाती उसे याद भी नहीं होता क्या नहीं की आता। हम्म हम्म हम्म। कई बार मिस्टीरियस बनती है तो, तो वाले लोग ना वो डबल तरह की पर्सनालिटी डिसऑर्डर से सफर करते हैं अच्छा अच्छा तो उनको आप ये मत सोचिए कि उनके व्यवहार में कमी है आप ये सोचिए आप एक डॉक्टर की तरह बिहेव कीजिए और उसका पेशेंट उनको ठीक तभी आप आप आप आपसे से से भी भी बचेंगे और उनको समझ समझ पाएंगे वो वो उनका ठीक इलाज कराइए किसी मनोचिकित्सक कर दिखाइए या में कई टॉनिक्स हैं हैं दे सकते हैं उनको, हुँ, अभी तो आपको, आपको बता देता हूँ वैसे हम इसी तरह का एक बनाते हैं जिसका नाम है केयर केयर हम तो तो अगर वो लेंगे काफी तो फायदा करेगी केयर तो फायदा ये होगा कि ब्राह्मी हो जिससे उनका मानसिक रहेगी और कंसंट्रेशन में है। चिड़चिड़ापन कभी नहीं आएगा। ओके, आएके डॉक्टर साहब अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक उसके बाद फिर बातें करते हैं आप सुनाए हैं रेडमोथ पाइनटी पॉइंट फोर सुनते रहो मुस्कराते रहो प्रसारित किसी भी कार्यक्रम या उससे जुड़ी किसी सामग्री से समुदाय के किसी भी श्रोता को आपत्ति हो तो आप अपनी शिकायत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में दर्ज कर सकते हैं सेक्रेटरी डायरेक्टर रूम नंबर न्यू दिल्ली जो मोबाइल नंबर आपने बता रही हूँ कृपया आप संपर्क कर सको हो डॉक्टर राजेश कुमार मुख्य चिकित्सक और स्वास्थ्य अधिकारी सिरोही नौ छून्य दो पाँच आठ तीन पाँच चार नौ डॉक्टर दर्शन ग्रोवर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सिरोही सात सात दो छो पाँच तीन तीन सात तीन डॉक्टर एस एस घाटी मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी सिरोही आठ सात छो सात आठ दो पाँच दो पाँच डॉक्टर तेजाराम गहलोत मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी रेवदर नौ छून्य एक छीन सात तीन तीन नशा मुक्ति रेडियो मधुबन की एक छोटी सी कोशिश मेरा नाम पुष्पा है मेरा पति बहुत गुटका खाता है घर से में कोई भी मदद नहीं करता पैसे भी नहीं देता घर खर्ज के लिए पैसे मांगती हूँ तो मना कर लेता है सारा पैसा नशे में बर्बाद कर देता है इसीलिए मैंने काम करना शुरू कर लिया बच्चे के स्कूल फीस और घर का सब मैं अगर आप और आपका परिवार भी इन चीजों से गुजर रहा है तो नशे को छोड़ने का निश्चय आज ही लें जिससे आप और आपके परिवार को और मुसीबतों का सामना ना करना पड़े और इस प्रयास में खुद को अकेला ना समझे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम आपका पूरा पूरा सहयोग करेगा समय समय पर नशे से होने वाले नुकसान के बारे में और उनसे कैसे बचा जाए इन सब की जानकारी आपको रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर मिलती रहेगी सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए तंबाकू का सेवन अंतरात्मा की आवाज को दबाकर व्यक्ति को दुष्कर्मों की ओर ले जाता है इसे आपकी शक्ति स्थिरता आत्मविश्वास और साहस में भी कमी आ जाती है चलू दा बीसी जाखोड़ो मोड़ो जा मारो पुरियो जाखोड़ो तरसो जावे को जावे कोई जावे को जावे मार घोर बंद न नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मतबन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ एम आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं डॉक्टर साहब से अखिलेश शर्मा जी हमारे साथ हैं आयुर्वेद आचार्य और काफ़ी समय से आयुर्वेद का कंसल्टेंसी जो है कर रहे हैं बहुत बड़ा आ, आ, बहुत समय से उन्होंने ये अनुभव लिया है और अनुभव सबको करा भी रहे हैं और जैसे कोई भी चीज़ आप पूछते हैं तो बड़ा सटीक उनके पास उत्तर रहता है और हर चीज़ का साइंटिफिक रीज़न भी उनके पास रहता है तो जैसे हमने दूध की नई बात हमने सुना कि तीन बार अगर उबाल लेके फिर दूध आप पीते हैं तो वो आपको गैस नहीं करेगा तो ये एक अच्छी बात उनकी लगी आज मुझे तो कई चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता होगा लेकिन वो डॉक्टर साहब आपको बताते रहते हैं तो जैसे कि अभी हमने शुरू शुरू में अर्थराइटिस के बारे में बातें की तो वायु का प्रकोप बढ़ने से आपको अर्थराइटिस घुटनों का दर्द शुरू हो जाता है तो वायु को कम करने से फिर सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती तो इस तरह से ये सारी सिंपल टेक्निक है इन चीज़ों को अगर हम लोग समझ लेते हैं आयुर्वेद के बारे में आयुर्वेद में जो बातें बताई गई हैं इवन आ, सारे ही अलग अलग चीज़ों के लिए बहुत सुंदर तरीके से उसमें बताया गया है तो आगे बढ़ते हुए फिर से एक बार डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है ब्रेक के बाद अखिलेश शर्मा जी स्वागत है आपका जी धन्यवाद मैं चाह रहा था के और में तो पूछे पूछे हैं। जी जी। भी ही किसी भी तरह का हो उसके ही साथ आपको बताता हूँ हो रही हो हाँ हाँ. तो प्रवेंशन के लिए अगर हम रेगुलर किसी भी तेल से मालिश करते हैं पूरे शरीर पर अच्छा। तो वो बहुत लाभकारी आयरन सल्फर ये काफी सारी चीजें पड़ती है होती है ऑलरेडी तो वो काफी लाभकारी होगा ये नर्व को भी ताकत देता है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को ठीक करता है क्योंकि तो सिलेमियम जो है वो नर्व के लिए तोड़ने का काम करता है केवल मानसिक और बल्कि शारीरिक लाभ भी देता है। है मतलब एंजाइटी वगैरह में लाभ करता है काफी हु, और इसके अलावा मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी और बोन्स की फ्लेक्सिबिलिटी और तो बढ़ाता है तो, तो, तो ये करते हैं तेल के तेल की मालिक नहाने के बाद कर लीजिए या उसके पहले करके थोड़ी देर धूप में बैठिए इससे आपको तो विटामिन डी भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा सूर्य की रोशनी अगर आप बैठते हैं थोड़ी देर हम्म हम्म हम्म बैठेंगे आधा घंटा तो आपको तो बहुत लाभ होगा इससे काम करेगा उसके लिए भी अच्छा है अगर हो गया है तो आप सारे पूरे शरीर को मालिश करें <laughs> या आपने टांगों पे आपनेलिए तलवों पर मिलिये, हाँ। हैं एक चम्मच चम्मच दूसरा चम, दूसरा आपने धड़ पर लगाना है चेस्ट पर लोअर पीठ पर एब्डोमिन पर पर पेट उसके बाद बागियों पर ये दूसरा चम्मच है तीसरा चम्मच लिया आपने पहले सर में उसकी मालिश करें है दोनों हाथों पर मल के एक चम्मच लिया दोनों हाथों पर बराबर की मात्रा में रगड़ लिया नहीं। उसके पहले इसको एक कोटिंग सर में लगाई थोड़ा सा अपने उसको लगा ना, ना कान के अंदर माथे पर गालों पर लिप्ट के आसपास और गर्दन तक गर्दन के आसपास और शोल्डर पर है ना तो ये तीन टी स्पून थ्योरी याद रखिए एक चम्मच जो है दोनों टांगों के लिए दूसरा चम्मच जो है पूरे धड़ के लिए आगे और पीछे के लिए दूसरा चम्मच और तो तीसरा सर के लिए, फेस के लिए, लिए, फेस में और इतना तो तो आप याद कर रेगुलर तिल के तेल की मालिक ना मिले तो आप सरसों के तेल से भी कर सकते हैं सकते सकते हैं हैं वो कभी-कभी बादाम के तेल से कर हालांकि जिन से से हाँ, लोगों को अगर वेट लॉस करना है वो कोलू का कच्ची घानी का बना हुआ शुद्ध सरसों का तेल ही ले हाँ हाँ बड़ी कम से न खरीदे मेरा ये हार्दिक हाथ रहार जोड़ के निवेदन है छोटे के, के उन चलाने वालों को प्रमोट कीजिए जिससे हमारा कुटीर उद्योग उद्योग लघु बढ़ेगा और दो पैसे हमारे गरीब किसान को मिलेंगे जो उसको आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ता है खरीदिए उसकी शुभता की भी गैर होगी तो दो पैसे अगर ज्यादा भी देना पड़े तो दीजिए और इस लाभों का अवगत तो उसको भी करवाइए उस किसान को भी ताकि वो उसका भी पर्चा बना करके और लोगों में बांट सके और बताए कि नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, होता। जिस हमारे में अभी कमी है ये लाभ करेगा संबंधी लोगों में और मालिश कर सकते हैं अब लोग ऐसा कहेंगे साहब गर्मियों में तो वैसे ही गर्मी इतनी है तो मालिश का कैसे करेंगे उसका था था का तरीका तो कि पहले क्या बाथरूम में छोटी-सी सी तेल की हाँ। जैसे आप पहले नहाए आपने साबुन हो गई। लेकिन आप थोड़ी हो गई। तो जैसे नहा वजन ही वजन पहुंचने से पहले आप वो तिल का प्रयोग करेंगे तेल का है पे ही उसको रगड़ के पूरे शरीर दोबारा एक बाल्टी और पानी की नहायेंगे इस बार आपने साबुन नहीं लगाना हम्म हम्म तो क्या होगा तिल के तेल और पानी का मिश्रण बन जाएगा जिससे वे शरीर में पैनिटेट भी करेगा अच्छी तरह से बह जाएगा और कुछ शरीर के अंदर रच जाएगा लग जाएगा है ना तो तो होगा होगा तो बहुत बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा भी भी नहीं आपको गर्मी लगेगी लेकिन पास हमने पानी नहा लिए इफेक्ट अच्छा साबित होगा जी जी है ना उसके बाद आप नहाने के बाद अच्छे तो से तो लगने के बाद पानी और दिन का बनाकर के करके तो जो करेंगे करेंगे आप या आपने थप तो तो है है है सब नहीं ये कि आए शरीर पे लगा रहना चाहिए थोड़ी देर में वो पूरी तरह शरीर में समा जाएगा और हम ये नहीं चाहते की अच्छी तरह रगड़ के आप उसको साफ कर दे त्वचा पर बनने वाली झुलियों को भी रोकता है सप्लाई और ब्लड सप्लाई बढ़ाता है शरीर में हम्म हम्म तो ये जो है अगर आप व्यायाम जो लोग नहीं करते हैं उनके लिए भी व्यायाम का काम करेगा और एक इस तरह से की हुई जो अंदर ही ढंग का योगाभ्यास भी कर लिया हाथ हिला करके मालिश <laughs> करके दो किलोमीटर की वॉक के बराबर काम करेगा अच्छा अच्छा अच्छा अगर आप इस रूप से रंग करते हैं ये जरूरी जी डॉक्टर साहब बहुत ही सिंपल तरीका आपने बताया तेल मालिश से क्या क्या फ़ायदे होते हैं और किस तरह से करना है तिल का और सरसों का तेल या बादाम का तेल का उपयोग कर सकते हैं और आइए मैं चाहूँगा कि एक आज थर्टी मई है तो आज के दिन विशेष एंटी टोबाको डे के रूप में मनाया जाता है तम्बाकू मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है तो मैं चाहूँगा कि नशे से मुक्त होने के लिए आयुर्वेद में क्या बताया गया है और किस तरह से हम अपने जीवन में जो है इन किसी भी तरह का चाहे तंबाकू एक नाम हो गया लेकिन बहुत सारे अलग अलग नशे भी हैं उसके नाम हम नहीं लेंगे लेकिन इन सभी चीज़ों से मुक्त होने के लिए क्या आयुर्वेद में बताया गया है वो थोड़ा सा बताइए जी देखिए इस संबंध में मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहूँगा जी, तो जी जी हमारे जो, जो मित्र हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी हैं बने हैं हैं हैं वो वो संयोग से से हम हम लोग एक ही इलाके से हैं। हम, आ, मल, आ, वो ही इलाके आते हमारे पड़ोस में रहते गए तो मैं क्या हर्ष जी इस बार लीग से हट के आपको बोलना है मैं कुछ देना चाहूंगा आपको के, के, जो है का सेवन क्यों करना चाहिए सिगरेट का क्यों? क्यों? और वो हैरान हो गए आप ये क्या कह रहे हैं मैंने कहा कि नहीं देखिए जो तंबाकू के सेवन से जो नुकसान होते हैं उसको छुड़वाने के लिए हम अगर हम आयुर्वेदिक सिगरेट का प्रयोग करते हैं धूम्र नुहान आयुर्वेद में भी दिया हुआ है जो पेपड़ों के इंडिकेटेड है लेकिन का धुआं है जिसको की तरह तरह आपको अंदर लेना होता है किस तो उसको छुड़वाने के लिए उस लत को भी एक ना छोटी सी आपकी जान जाने की ने एक सिगरेट बनाई है उसका नाम है निर्दोष निर्दोष अच्छा हाँ। निर्दोष सिगरेट अगर आप लोग ढूंढेंगे किसी आयुर्वेदिक मिल जाएगी तो निर्दोष सिगरेट के सेवन से जिसमें तंबाकू नहीं है बिल्कुल भी ऐसी नेचुरल जड़ी बूटियां हैं जो आप फेफड़ों को ताकत बनाएंगी और आपको धीरे धीरे सिगरेट से लगे लत को छुड़वाएंगी तो निर्दोष हर्बल सिगरेट का सेवन आप कर सकते हैं जिन लोगों को बहुत ज्यादा आदत पड़ी है सिगरेट की तो ये बेस्ट तरीका होगा क्योंकि जैसे शराबी की शराब जल्दी नहीं छूटती ऐसे ही तमा, बीड़ी तंबाकू सेवन करने वालों का वो नशा छूटता नहीं है जल्दी तो ये एक बहुत मुफीद तरीका है आयुर्वेद में जो <laughs> है और इसके अलावा और भी कुछ दवाइयां हैं जिससे जो नर्वाइन टॉनिक का काम करती हैं ताकि आपकी पावर पावर स्ट्रॉन्ग हो हम इंडिविजुअल काउंसिलिंग में लोगों को समझाते हैं क्या क्या, क्या आपको खाना है या डाइट पार्ट में क्या क्या करना है इसी तरह से स्लगंधा शख पुष्पी वचा ऐसे बहुत सारी हर्ब्स है जिनके कॉम्बिनेशन हम उनको देते हैं जिससे उनकी विल पावर स्ट्रॉन्ग रहे और तो पाने के लिए भी जो लोग तो तंबाकू का सेवन से करते हैं उनमें हम क्या करते हैं इसलिए सौफ है इलायची है मिश्री है है पान के पत्ते में इस तरह की कुछ चीज़ें रख करके छोटी इलायची बड़ी इलायची और भी इलाची है उनका एक हर्बल जैसा वो बना के मिक्सचर उनको उसका सेवन करने के लिए कहते हैं आदत डालते हैं और धीरे तो धीरे तब छूट जाती हुँ हुँ। तो है तो है पे है अच्छा। तो तो है चलिए अच्छी बात आपने बताया काफी में होती वो उस मेहनत भी करनी पड़ती अच्छा जल्दी छूटती नहीं उसका कोई ऐसा सरल सिंपल कोई एक नुकसान नहीं है और और वालों को तो को भी भी इससे पड़ता है। है है चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता कि कि हमारे मित्रों अच्छा फील हो रहा है कि किस तरह से हम नशे से मुक्त हो सकते हैं और अगर सिगरेट वगैरह का नशा है काफी चैन स्मोकिंग है तो आप निर्दोष नाम का आयुर्वेद जो है एक आता है चीज वो आप अगर इसका प्रयोग करते हैं सिगार का तो आप naturally जो है है है है धीरे-धीरे ठीक हो जाएंगे और... की तरह समझे ऐसा हाँ, हर्बल बीड़ी है, अच्छा। हाँ. हर्बल उसका जो बाहर का लेप भी है ना वो भी तबाखू नहीं है अच्छा अच्छा वो, वो जैसे पान के पत्ते जैसा कोई और लीप है हम्म हम्म है तो उसका यूज होता है जैसे तेंदू पत्ता या ऐसा कुछ चीज यूज होती है अच्छा अच्छा तो इसका आप उपयोग कर सकते हैं जिससे आपको धीरे धीरे नशा जो है आपका उतर जाएगा और लेकिन उसके लिए आपको मानसिक रूप से खुद को ही तैयार करना पड़ेगा तो ये और अच्छा है और सपोर्टिव चीजें रहेगी छोड़ने वाली जो भी है और विद छोड़ने काम कोई साइड बहुत बड़ी बात है जी अच्छा एक और बात पूछना चाहूंगा डॉक्टर साहब जैसे हमारे यहाँ अभी हेलो जी बोलिए हाँ आप सुना हैं रेडमोट वन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी हमारे साथ हैं उनसे बातें हो रही हैं और काफ़ी अच्छी बातें हो रही हैं आशा करता हूँ आप सभी के मन के भावों को या आपके मन के प्रश्नों को ठीक से हम लोग समझ पा रहे हैं और बता पा रहे हैं तो आज जैसे कि हमने बातें की उनसे विशेष नशे से मुक्त होने का तो उन्होंने बड़ा सटीक जो है चीज़ें बताई हैं अगर फिर भी आपको लगता है कि कहीं डॉक्टर साहब से सीधे बात हो जाए तो अच्छा है तो डॉक्टर साहब का नंबर एक बार ले लीजिए आप नाइन नाइन एट वन जीरो जीरो डॉक्टर साहब का नंबर है आप इस पे बात कर सकते हैं मैसेज कर सकते हैं हेलो हाँ, ओम शांति डॉक्टर साहब जी ओम शांति जी जी जी डॉक्टर साहब ने पहले कहा था ना एसिडिटी के लिए हाँ हाँ जीरा और, जी, जी, और सौन हाँ। है, है बहुत एसिडिटी बहुत है और हाँ, तो उसके क्या करना। एक मिंट, एक मिनट डॉक्टर साहब ऐसी बोलता हूँ आप रुकी हम लोग अच्छा ये सुनीता जी ने फोन किया था सील जी ने Uh, पिछली बार जो फोन किया था उन्होंने तो आपने बताया था जीरा और सोप का uh, चूर्ण बना के खाना है एसिडिटी ठीक हो जाएगी क्या एसिडिटी तो उनको उतना फर्क नहीं पड़ा तो क्या चाय लेती है रेगुलर वो तो क्या चाय कम करना पड़ेगा ऐसा पूछ रहे थे चाय चाय ज़रूर करें काफ़ी अच्छा अच्छा अगर उससे ज्यादा फायदा नहीं होता एक और आपको है एक बाजार में कम्प्यूटर क्लास है आप एक क्या करें तो दोपहर और रात जी जी और अगर आपको चाहते हैं तो सिरप एस आई एम सी ओ सी आई डी हिंकोसिड सिरप ये दो दो चम्मच दो या तीन बार ले सकते हैं इंस्टेंट लाभ होगा जी जी जी चलिए शील जी अगर आप सुन रहे हैं तो हिमको सिरप आपको लेना है या फिर आता है जो सुबह शाम एक एक चम्मच आपको लेना है जी सर नमस्कार और जीरा मिलाना है ना हाँ हाँ क्वालिटी से आपको मिल रहा है जो सुखी है वैसा सुधार रखे ये ना होती वो अच्छी क्वालिटी की और निरा को जी जी डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया शिल जी अगर आप सुन रहे हैं तो आपके लिए डॉक्टर साहब ने बताया जीरा और सौंप थोड़ा अच्छी क्वालिटी के आप ले लेंगे तो उससे फ़र्क पड़ेगा कभी कभी मार्केट में जो है चीज़ें उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं मिलती हैं तो थोड़ा सा ध्यान दे आप ले लेंगे या उसके बदले आप अभीपतिकतर चूरण डॉक्टर साहब ने बताया ये दो बार आप ले सकते हैं या हेमकोसिड नाम का एक आयुर्वेदिक सिरप आता है एच ई एम सी ओ सी आई डी ये सिरप आप ले सकते हैं इससे भी आपको तुरंत आराम मिलेगा तो ये आज के दिन हम हाँ जी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है इसका आप उपयोग कर सकते हैं तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए थैंक यू सो मच और आपका दिन शुभ रहें मंगलमय रहें खुशियों से भरा रहे फिर मिलते हैं सर <laughs> तो बहुत धन्यवाद जी जी शुक्रिया थैंक यू सो मच सर आप सुन रहे हैं रेडोमॉपन नाइन्टी 90.4 फोर चलिए थे डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी जिनसे बातें हो रही थी और आयुर्वेदाचार्य हैं पिछले एपिसोड में भी काफ़ी अच्छी बातें उन्होंने बताई थी और आशा करता हूं आप सभी को उनकी बातें सुनकर काफ़ी अच्छा लग रहा होगा तो छोटे छोटे टिप्स वो बताते हैं आप अर्थराइटिस का जो प्रॉब्लम है अगर वो शुरू हो गया है तो आप तेल मालिश कर सकते हैं तेल मालिश करके थोड़ी देर धूप में बैठेंगे तो धीरे धीरे ग्रेजुअली आप एक दो महीना तक अगर इसको कंटिन्यू करते हैं तो आपका जोड़ों का दर्द या अर्थराइटिस है वो कम हो जाएगा और वायु बनने वाली जो भी चीज़ें हैं वो अगर नहीं खाएंगे तो अपने आप वो सारी चीज़ें जो हैं नॉर्मल हो जाएगी तो खाने में देखना है वायु बढ़ाने वाली चीज़ों का आप निषेध करें इससे आपको मुक्ति मिलेगी अर्थराइटिस में दूसरा हमने बातें की थी नशा के लिए नशे में जाना नशा मुक्ति का क्या हो सकता है तो उसके लिए भी डॉक्टर साहब ने बताया एक अच्छा लम्बा थेरेपी है इसमें जो आयुर्वेद बीडी है वो उसका सेवन कर सकते हैं जिससे उनको पेपड़ों में भी आराम मिलेगा और धीरे धीरे नशा कम हो जाएगा आ, सिगार वगैरह चैन स्मोकर करता तो। हूँ तो इस तरह से कई चीज़ें हैं और आप इनका प्रयोग कर सकते हैं डॉक्टर साहब का नंबर भी हमने आपको दिया है तो कभी भी ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रहे है तो तुरंत डॉक्टर साहब से आप फ़ोन करके उनसे मैसेज करके या फ़ोन करके बात कर सकते हैं ताकि आपको घर बैठे तुरंत जो है घर के अंदर क्या इलाज कर सकती है आप बता सकते हैं और बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बताया कि अगर दूध पीते रात में तो तीन बार उबाल करके अगर पीते हैं तीन उबाल आके जाए तो उससे आपको गैस की तकलीफ नहीं होगी तो और दूध आपका अच्छा आपके लिए कैल्शियम का जो सोच रहे वो काम भी करेगा ये सारी छोटी छोटी टिप्स हैं जो हमारे सेहत के लिए बड़ा अच्छा है तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलते हैं अगले संडे इसी तरह डॉक्टर साहब के साथ जुड़ेंगे और कुछ नई बातें सुनेंगे तब तक आप बने रहिए रेडियो माधुन के साथ सलाम नमस्ते खमा गणिशा सुनते रहो बस गुड़ाते रहो